श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन अठारह मारवाड़ियों की दी हुई खाद्य सामग्रियां नरेंद्र के पास भेजना श्री राम कृष्ण देव नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा था बहुत दिनों से तू घूमने फिरने नहीं गया इसलिए संभवतः तेरी घूमने की इच्छा हुई हो एक बार घूम फिर आना यदि जाना हो तो उस टीन की पेटी में पैसे रखे हैं वरा नगर से किराए की गाड़ी पर जाना अन्यथा धूप लगने से तू बीमार पड़ जाएगा और वह मिश्री तथा बादाम अपने साथ लेते जाना नरेंद्र को दे आना तथा उसका समाचार भी लेते आना बहुत दिनों से वह नहीं आया है उसका समाचार पाने के लिए मेरा चित्र व्याकुल हो उठा है रामला दादा कहते थे आहा कहीं मुझे कोई असुविधा न हो इसलिए वे कितना संकोच करते थे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रामलाल दादा भी इन अवसरों पर कलकत्ता जाकर भक्तों को आनंद प्रदान किया करते थे किसी दिन अनेक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर आए हुए थे अन्य अवसरों की तरह फल मिश्री इत्यादि श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत एकत्रित हुआ था उसी समय गोपाल की माँ तथा कुछ भक्त महिलाएँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ उपस्थित हुई गोपाल की मां को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके निकट खड़े होकर उनके माथे से पैर तक सर्वांग में हाथ फेरते हुए बालक जिस प्रकार अपनी मां के निकट नाना प्रकार से प्रेम प्रकट किया करता है तदनुरूप आचरण करने लगे गोपाल की मां के शरीर को दिखाते हुए सबसे वे कहने लगे इस ढांचे के भीतर केवल हरी ही भरा हुआ है यह शरीर हरीमय है गोपाल की माँ भी चुपचाप खड़ी रही श्री कृष्ण देव द्वारा इस तरह अपने पैरों के स्पर्श किए जाने पर भी वे तनिक भी संकुचित नहीं हुई तदनंतर घर पर जो कुछ अच्छी वस्तुएं थी उन्हें लाकर उसे वृद्धा को खिलाने लगे गोपाल की मां जब कभी दक्षिणेश्वर आती थी उस समय श्री कृष्ण देव उनसे उसी तरह आचरण किया करते थे तथा उन्हें खिलाया करते थे इसलिए गोपाल की माँ ने एक दिन उनसे पूछा था गोपाल तुम मुझे इस प्रकार खिलाना क्यों पसंद करते हो श्री राम कृष्णदेव तुमने जो पहले मुझे बहुत खिलाया है गोपाल की माँ। मैंने पहले कब खिलाया है, देव। में। सारे दिन दक्षिणेश्वर में रहकर गोपाल की माँ जब कामार हाटी लौटने के लिए उनसे विदा ले रही थी उस समय श्री राम कृष्णदेव ने मारवाड़ियों की लाई हुई सारी मिस्त्री उनको दे दी तथा सांस ले जाने के लिए उनसे कहा गोपाल की माँ बोली इतनी सारी मिश्री मुझे क्यों दे रहे हो श्री राम कृष्ण देव प्रेम पूर्वक गोपाल की माँ की ठुड्डी पकड़कर अरे पहले तुम गुड़ थी फिर चीनी बनी अब तुमने मिश्री का रूप धारण किया है इसलिए मिश्री खाओ और आनंद बनाओ श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की माँ को मारवाड़ियों की प्रदत्त मिश्री देना मारवाड़ियों द्वारा दी हुई मिश्री इस तरह श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की मां को दी जाती हुई देखकर सब लोग अवाक रह गए तथा सभी ने यह अनुभव किया कि श्री राम देव की कृपा से गोपाल की मां का चित्त अब किसी भी तरह मलिन नहीं होगा गोपाल की मां और कर ही क्या सकती थी बाद जो मिश्री ले गई अन्यथा गोपाल श्री राम देव कब मानने वाले थे साथ ही शरीर के रहते तो सभी वस्तुओं की आवश्यकता है जैसा कि वे कभी कभी हमसे कहा करती थी शरीर के रहते सब कुछ आवश्यक है जीरा मेथी तक की भी आवश्यकता है कैसी विचित्र बात है दर्शन की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए जब ध्यान करते समय गोपाल की मां को जो कुछ दर्शन प्राप्त होते थे श्री रामकृष्ण देव के निकट उपस्थित हो उन सभी विषयों को वे उनसे कहा करती थी सुनकर श्री राम कृष्णदेव कहते थे दर्शन की बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए इससे फिर दर्शन नहीं मिलते यह सुनकर गोपाल की माँ एक दिन बोली क्यों वे तो तुम्हारे ही दर्शन की बातें हैं तुमसे भी नहीं कहनी चाहिए श्री राम कृष्ण देव ने कहा यहाँ का दर्शन मिलने पर भी मुझसे नहीं कहना चाहिए गोपाल की माँ बोली ऐसा क्या तब से फिर दर्शन की बातों को वे प्रायः किसी से नहीं कहती थी श्री राम देव जो कुछ कहते थे सरल तथा उदार हृदय गोपाल की माँ का उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता था हम लोग तो ही ठहरे हमारी बातें और ही प्रकार की है श्री रामकृष्ण देव की बातों की जांच करने में ही हमारा जीवन बीत गया अपने जीवन में परिणत कर उनके फलभोग के आनंद की उपलब्धि करना हमारे लिए संभव ही कहाँ हो सका